बात है किसी जंगल में नंदू नाम का एक खर्गोश रहता था नंदू खर्गोश बहुत चुस्त और फुर्तिला था वो अपना सारा काम अपने आप ही करता था उसका एक दोस्त था टम टम भालू टम टम भालू बड़ा आलसी था वो हर काम के लिए दूसरों का इंतजार करता एक बार नंदू खरगोश ने उससे कहा अरे दोस्त ये क्या तुम हर काम के लिए दूसरे का इंतजार करते हो कुछ काम अपने आप भी किया करो टम टम भालू ने कहा आ, आ, आ, देखो नंदू खाना तुम्हें भी मिलता है खाना मुझे भी मिलता है तुम जो इतनी मेहनत करते हो वो किस लिए नंदू ने कहा तुमने कभी अपनी मेहनत का खाना नहीं खाया ना इसलिए तुम नहीं समझ सकते हमेशा मैं ही हल चलाता हूं बीज बोता हूं सिنचाही करता हूं और जब फसल करती है तो तुम भी आ जाते हो इस बार देखता हूं बिना मेहनत के तुम कैसे खाते हो नंदु के बहुत कहने पर भी टम टम भालू मेनत करने को तयार नहीं हुआ नंदु ने अकेले ही कहित में हल चलाया भीज मोया भालू आराम करता � कुछ दिन के बाद खेत में बहुत अच्छी फसल हुई अब नंदू खरगोश ने टमटम भालू से फिर कहा चलो टमटम फसल काट लें सारा दिन सोते रहते हो टमटम बोला तुम खेत पर चलो मैं अभी आता हूं नंदू तो चला गया अपने खेत पर पर टमटम टम पड़ा सोता रहा वो खेत पर नहीं गया नंदू खरगोश ने अकेले ही फसल काटी फसल काटने के बाद नंदू खरगोश घर लौट आया टमटम टम भालू अब भी पड़ा पड़ा सो रहा था देर बाद उसकी आंख खुली उसने नंदू खरगोश से पूछा uh, क्या फसल काट आए नंदू बोला हां फसल काट आया हूं पर तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है मैं अकेला ही मेहनत करता रहा और तुम पड़े-पड़े सोते रहे भालू उसुसे से गुर रहाया क्या कहा? सब कुछ तुमने किया यानि मैंने कुछ नहीं किया? खरगोश जिल्ला कर बोला? हाहा तुमने कुछ नहीं किया इसल तुम्हें इस फजल में से कुछ नहीं मिलेगा क्या कहा? सब कुछ तुमने किया या नहीं मैंने कुछ नहीं किया नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया इसलिए तुम्हें इस फसल में से कुछ नहीं मिलेगा मैंने कुछ नहीं किया नहीं दे। तुम्हें, देगा। देगा। दे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जरूर मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस तरह दोनों का झगड़ा चल रहा था तभी वहां से एक ऊंट गुजरा खरगोश और भालू के लड़ने की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया और उनसे पूछा अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो कुछ बताओ फिर तो खरगोश ने सारी बात ऊंट को बताई सारी बात सुनकर ऊंट ने कहा फसल में टमटम -टम भालू को हिस्सा बिल्कुल नहीं है अकेले नंदू खरगोश ने बीज बोए सिंचाई की और फसल काटी भी उसने ही यह तो मैं भी देखता था क्योंकि मेरे खेत भी खरगोश के खेत के पास ही हैं भाई जो मेहनत करता है उसी का हिस्सा होता है खरगोश ने मेहनत की है इसलिए सारी फसल उसी की है तुम्हारी नहीं भागो यहां से नहीं तो तुम्हें अभी मारता हूं <laughs> बच्चों भालू डर गया और वहां से भाग गया खरगोश मजे से रहने लगा طور محنت سے تو ناتا جوڑ ارے आलस से आलस چھوڑ محنت سے تو ناتا جوڑ आलस جو کرتا ہے बालक اس کے منہ پر خالق ہے جو محنت کرتا ہے बालक کھاتا آلو है सदा चलो मेहनत की ओर अरे आलसी आलस छोड़ सदा चलो मेहनत की ओर अरे आलसी आलस छोड़ करता है बालक उसकी शामत आई है आलसियों के कान मरोड़ अरे आलसी आलस छोड़ आलसियों आलस के कान मरोड़ अरे आलसी आलस सदा करो मेहनत में होड अरे आलसी आलश छोड मेहनत जो करता है बालत सब के मन को भाता है सदा आलसी आलस छोड़ आलसियों का भांडा फूट अरे आलसी आलस छोड़ अरे आलसी आलस छोड़ आलस आलस सुन लिया गीत अब बताओ आलसी बनोगे या मेहनती मेहनती भला आलसी बनने को कौन तैयार होगा सब मेहनती बनेंगे अच्छा आलस कौन करेगा कोई नहीं कोई भी नहीं मेहनत कौन करेगा सब करेंगे कि सोब करेंगे मास्टर शाहन किसकी प्रिषांसा करते हैं इससी की या मेहनती की मेहनती की अरे भाई अरे आलसी को कौन पूछेगा तुम्हारे माता-पिता चाहते हैं कि तुम मेहनत करो मेहनती बनो परिश्रम करो परिश्रमी बनो मेहनती बच्चे को सब प्यार करते हैं आलसी से कोई प्यार नहीं करता सुबह मां ने कहा बेटा मुंह हाथ धो लो बेटा रजाई ओढ़े पड़ा है <laughs> अरे उठ ही नहीं रहा तो वो कौन हुआ आलसी एक बार की बात है बच्चों दो आदमी थे दोनों ही बड़े आलसी थे हाथ पांव हिलाना ही नहीं चाहते थे बस उनकी तो जुबान हिलती थी एक दिन दोनों बेर के पेर के नीचे आराम करने के लिए लेटे। एक के पेट पर एक बेर आकर गिरा। वो आलस के मारे हाथ से उठा कर बेर को मुझ में नहीं डाल सकता था। थोड़ी देर में एक घुर सवार आया। आलसी ने पुकारा भाई साहब जरा सुनिए घुड़सवार ने पूछा क्या बात है आलसी ने कहा भाई साहब मेरे पेट पर पड़े हुए बेर को उठाकर मेरे मुंह में डाल दीजिए दूसरे आलसी ने कहा भाई साहब ऐसा हरगिज नहीं कीजिए यह बड़ा आलसी है अभी कल की बात है मैं लेटा हुआ था एक कुत्ता आया और मेरे मुंह को चाटने लगा मैंने इससे कहा अरे भाई देख नहीं रहे यह कुत्ता मेरे मुंह को चाटे जा रहा है जरा इस कुत्ते को भगा दो ना लेकिन इस आलसी ने कुत्ते को नहीं भगाया यह सुनकर गुरसवार को बहुत गुसा आया उसने कहा तुम दोनों बहुत ही आलसी हो <laughs> उसने दोनों आलसियों को दो-दो हाथ मारे और कहा उठो यहां से कुछ काम धाम करो और अश्च छोड़ो मेहनत करो कि मेहनत करो अरे मेरे बच्चो सुन लो जरा अकल के कच्चो मेहनत करो अरे मेरे बच्चो सुन लो जरा अकल के कच्चो उठो पर इश्रम की है बेला कहें गुरू जी सुन हे चेला बाद में जाना मेला ठेला जाकर खाना लट्टू केला तुम मत डरो मेरे बच्चों मेहनत करो अरे मेरे बच्चों सुन लो जरा अकल के बच्चों मेहनत करो अरे मेरे बच्चों सुन लो जरा अकल के बच्चों कभी न मेहनत से घब राओ, उठो उठो और आओ आओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, दुख को हरो मेरे बचो, मेहनत करो, अरे मेरे बचो प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट्स संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम